यद्य दुर्विज्ञ अयम आत्मा ही ही तथा उपाय न सुविज्ञ यद्यत्मा दुर्विज्ञ कोई संशय नहीं सूक्ष्म तथा जो है उपाय के द्वारा यह आत्मा सुविज्ञ उपाय के द्वारा यह आत्मा सुविज्ञ क्या उपाय है वो नहीं जा रहे ना प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेष वृणुते तनु स्वायमा प्रवचन यह जो आत्मा है प्रवचन के द्वारा लभ्य नहीं है प्रवचन का मतलब वेदाध्यन वेदों का अध्ययन एक वेद दो वेद तीन वेद चार वेद है चतुर्वेदी होते चारों वेद चार सांग सारा पढ़ लिया अंगों के सहित भी रटे हुए लोग होते हैं चाहे जो भी इस प्रकार से जिसका जितना उतना वेदाध्यों का रटा हुआ उसका होता प्रवचन स्वाध्याय प्रवचनावचित मन चैत्रो परिषद में भी वहां स्वाध्याय प्रवचन प्रवचन हो सकता दोनों ही साथ बोलने से वहां से थोड़ा अंतर कर देता अर्थ में और यहाँ प्रवचन सीधा स्वाध्याय को ही ले लिया न मेधया और केवल ग्रंथ रख लिया इतना ही नहीं ग्रंथार्थ को भी धारण कर लिया ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की भी शक्ति वाला हो जाए तो भी वो आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते न बहुना श्रुते नास्त्रों ना। को, को भी बहुत सुन लिया उसने न बहुना बहुना वेदांत से भिन्न शास्त्र में बहुत रट लिया पढ़ लिया वेदों को पढ़ लिया है वेदों के अर्थ को धारण कर लिया उधर व्याकरण न्याय विमत सांख योग साहित्य वगैरा अन्य ग्रंथों को भी खूब अच्छी तरह से पढ़ लिखना भी आत्मा लग कि किस आत्मा लाभ उसके दुर्लभ्य क्या उपाय है मैंने इनको छोड़ कर का मुख से पहले आत्मा ना आत्मा लभ्यवसें फिर अनु मुख से फिर कैसे होगा णुते तेन लभ्यम एव यम से दो अर्थ लिया जाएगा यहां आनंद अलग अर्थ करेंगे और भाष्य कलग कर अर्थ करेंगे दो अर्थ परंपरा में स्वीकृत है यम मने ये आत्मा को येष मुक्ष साधक जो मुमुक्ष जो साधक अपनी आत्मा को वर्ण कर लेता है जो साधक अपनी ही आत्मा को वर्णन कर लेता है तीन लब् उसी के द्वारा लभ्य होता है उस वर्ण करने वाला उसी के द्वारा उसकी अपनी आत्मा की प्राप्ति हो जाती है यही होता है जिसको हमें पाना पड़ता है उसी के पीछे पड़ना पड़ेगा उसी को वर्णन करना उसके शरण में जाना पड़ता है एक बुढ़ा महात्मा बुढ़ा में में आ गया महत्व बन गया अवलघु पढ़ना शुरू शुरू हो हो गया गया में में में 68 पढ़ना किया आप पढ़े पढ़े रटे रटे आ गए दो दो सूत्र भी गायब और शाम को पाठ में जाए पूछे तो कुछ नहीं आए पढ़ा थी रोता था बहुत रोता था लोग कथित धरने का ऐसे बोल रहे होंगे एक दिन अचानक जो है हम उसके कमरे के पास पहुँच गए ऊपर टीम के कमरे उसमें। में बाहर में घूमता रात तो एकदम मेरे को भी रोने की आवाज सुनाई थी बोले कौन ऐसे रो रहा है भाई तो इधर से खड़की के पास जाएंगे तो उसी के कमरे से आवाज आ रहा है फिर हमने दरवाजा खटखटाया तो क्या बात क्यों रो रहा? तो ऐसे ऐसे क्या करे इतनी रटनाओं इतना परेशान हो गया लोगों का पीछे लोग आते नहीं भी नहीं रहे, रहे यानी ठीक है, रो रहे हो तो रोने से जाया, जाया से क्या उधर मिल जाएगा, भगवान भगवान प्रार्थना करो, कदम वही कर रहे भागवान किस भगवान से प्रार्थना करे तो कौन सी देवी देवता के आ गया नहीं मैं तो लघु की शरण में मैं यही लघु के पुस्तक के सामने रोता हूँ लघु से प्रार्थना कब तो आएगा कब तो सेटल होगा अंदर मैं लघु से ही प्रार्थना करता हूँ लघु ही मेरे लिए भगवान है लघु ही देवता है लघु मेरे लिए सब कुछ है आज लघु ही मेरा प्राण उसी लघु के सामने मैं रोता हूँ तो कैसे अंदर आएगा कैसे अंदर बैठेगा तब तो मैंने ऐसा इसका मतलब निश्चित रूप में तुम अच्छा है मेरे के अंदर लघु आ जाएगा चिंता क्यों जिसने अपने प्राणों से पढ़कर लघु को समझ रहा है और लघु के शरण में है लघु को ही वर्ण कर लिया उसको लघु नहीं आएगा हो नहीं सकता जरूर आएगा तेरे को और आज जो आचार्य है पंद्रह पंद्रह बीस बीस विद्यार्थी को पढ़ा रहा है सोच लो दस साल के अंदर उसने सारा पढ़ लिया लघु गया सात दर्शन पढ़ लिया वेदांत पढ़ लिया पढ़ा रहा है अठहत्तर उम्र का बुद्धा अभी दस साल हो गया फर्स्ट क्लास तो ऐसे तो होते हैं जिसको हम चार उसको वर्ण करना पड़ेगा वरण करेंगे तो अपना हृदय हो तो ही जाएगा अलग कैसे रह सकता है जब हमने उसे वरण कर ले, वो, तो हो होता है एक लड़के एक लड़के को वर्ण कर लेती है तो वर्ण कर लेकिन मतलब क्या है, वो उसे अर्धांगनी बोलते हैं अर्धांग होगा व्यवहार संसार में जिसको वर्ण करते जाता है से यदि मैं आत्मा का ही वर्णन कर लूँ फिर आत्मा मुझसे अलग कैसे हो सकता है अज्ञान व जो लग रहा है मैं अलग हूँ परमात्मा अलग है आत्मा अलग है ये शरीर में हूं भ्रांति है ना इस समय यह भ्रांति हो रखती है कि शरीर में ही हूं आत्मा मेरे से अलग है जो शरीर से अलग बुचाता आता है कहीं से परमात्मा कंट्रोल में है अभी उस आत्मा का ही वर्णन करूं तो मेरे से अलग कहां रह जाए मेरे से अभिन्न अनुभूति हो जाएगी इसे किसी जो उसको वर्णन करता है तेन साधकेना स्वात्मा वृणुते क्यों क्योंकि तस्य प्रति उस साधक के प्रति ऐसे आत्म क्या करेगा स्वाम्तन विणुते अपने स्वरूप को खोल के प्रकट कर देता है अपने आप खोल के प्रकट कर है किसी को तोड़ा सांघिक कार्य का आता अलग ढंग से बता दिया ना आत्मा के सामने प्रकृति अपने आप को उपभोग के लिए प्रदान कर दी थी दृष्टान्त हो ही दिया इसे पत्नी लड़की लड़के को वर्णन कर लिया शादी हो गई उसके बाद अपना आप को छिपा दी छोड़िए पूर्ण रूप समर्पित हो जाती है इसे प्रकृति उस पुरुष को समर्पित हो जाता है यदि हम आत्मा को वर्णन करें आत्मा आप हमारे सामने कैसे छिपका रहेगा वो हमारे सामने खुल जाएगा इसे कहते हैं तो श्वाम आता ये आत्मा विवरण है यह आत्मा अपने आप खोल देता है अपने स्वरूप को दिखा देता है एक अर्थ दूसरा अर्थ क्या है एशा। यमेव ऐसा ऐसा माने आचार्य आनंदी एश प्रकरणी परमात्मा अंतर्यामी आचार रूपेण आचार्य रूपेण व्यवस्थित आनंदगी में नीचे आत्मा तो ऐसा प्रकरणी ऐसे शब्द क्या लेना जब प्रकरण का चर्चा का विषय होता आत्मा कौन है वो भी आत्मा से परमात्मा ये ब्रह्म वह ब्रह्म आचार्य कैसे हो गया अंतर्यामी रूपेण अब आचार्य रूपेण वा या तो अंतर्यामी रूपेण सभी के हृदय में हृदय अर्जन अधिक अंतर्या अथवा आचार्य रूपेण व्यवस्थित अथवा आचार्य के रूप से व्यवस्थित हैं सामने बैठे है। रूपेण विद्यमान परमात्मा यादय में विद्यमान परमात्मा एम एम एम मुखक्षमुक्षु को वर्ण कर लेते हैं भज देवने अनुवृण आदि आचार्य शिष्य का वर्ण करने का मतलब क्या है यहां पर चार्य शिष्य के प्रति अनुग्रह कर देते कृपा कर देते ते परमेश्वर अनुग्रहित पर न तब उस परमेश्वर के द्वारा आचार रूपेण विद्यमान परमेश्वर अनुग्रहित होने पर अभेदानुसंधान शिष्य न साधक नोक्षणा अभेद का अनुसंधान करता हुआ जो साधक शिष्य है उसके द्वारा लभ्य लाभ होता है नहीं करेंगे तब शिष्य को अनुभव हो जाएगा जो आचार्य स्वयं कैसे है? कर रहे हैं है अनुसंधान करता हुआ विद्यमान जो आचार्य के द्वारा जब शिष्य को कृपा कर दिया जाता है तो वह शिष्य को भी हो जाएगा। दूसरा अर्थ है यमे वेशणते तीन लव्य तस्तारिष्य के प्रति ये आत्मा या परमात्मा जो आचार्य रूप है उनका अपने निरुपाधित स्वरूप अंक निचे स्वरूप क्या है निर्पाधिक स्वरूप आचार्य के निचे स्वरूप निर्पाधिक स्वरूप है वह निरिपाधिक स्वरूप विवरण होते है।, और के हो जाता है। ऐसा दूसरा भी अर्थ है नायमात्मा भाष्यम नायमात्मा प्रवचने अनेक वेद स्वीकरण लभ्य प्रवचन का मतलब अनेक वेदों को रख लेने से स्वीकार करने मतलब क्या रट लेना उससे लभ्य नहीं है मेरे ही नहीं सारा वेद रट लो तो वेदों से तुमको आत्मा का पकड़ में नहीं आएगा नापि मेधया तो रटने से नहीं आएगा उसका अर्थ समझूंगा तो वेद का ही तो उपनिषद है तो उपनिषदों के अर्थ भी मेरे को आ जाएगा तो मेरे को आत्मा तो मिल जाएगा कहते तो नहीं ग्रंथार्थ धारण शक्त्या ने ग्रंथार्थ धारण शक्तिया न आत्मा लाए ग्रंथ के अर्थों को दिमाग में धारण कर लिया और दुनिया के सामने विद्वत्ता को झाड़ सकते हो लेकिन जो है उससे तो आत्माकला वाला नहीं एक प्रकांड विद्वान है शास्त्रार्थ महारथी टाइटल वाले लोग हैं, शास्त्रार्थ महारथी अपने आपके लिखते शास्त्रार्थ महारे सब टाइटल लोगों के वहां और शब्द आस्थान विद्वान ही है क्या कहते हैं आस्थान विद्वान है। आस्थान विद्वत्त सभावत विद्वत सभा में जीता में। ऐसे विद्वान है पहले जमाने में राजा लोग अपने सभा में राजाओं की जो सभा होती थी उसको आस्थान बोलते हैं ना मनता आयु हुए हैं विद्वान वगैरह ऐसा स्थान विशेष और उसका आस्थान बोलते आस्थान में सम्मान प्राप्त किया विद्वान भी अभी भी श्रृंगेर के शंकराचार्य प्रति वर्ष अलग अलग विषयों का शास्त्र सभा बुलाते है बड़ी बहुत लंबा हॉल है शंकराचार्य मध्य स्थान में बैठते हैं और यहाँ से उत्तर से दक्षिण से सब जगह से पंडित लोग अलग अलग विषय बुलाया जाता है टॉपिक देते व्याकरण अमुक सूत्र पर इसका अमुख विषय पर इसका विषय पर शास्त्र नाटकवादी केवल है पक्ष पक्ष दोनों बोल देते हैं कोई निर्णय को जो मतलब करें। तो है नहीं परंपरा अभी भी बनाए रखे हुए हैं और जब बढ़िया जबरदार बोलता है ढंग से तो उसको थोड़ा विशेषण भी दे देते हैं तुम शास्त्र आरती हो शास्त्रार्थ मारत हो शास्त्रार्थ मरूख है ये कुछ न कुछ कैटवरी देते पुरस्कार तो सबको अलग ढंग के होता हो है चार इंच, इंच, इंच तो हो हो। तो धारण किया है तो धड़ाधड़ बोल सकते हैं आदमी उपस्थित है सर अगला कोई पूछे थोड़ा सा जवाब दे सकते हो उपस्थित है सारी चीजें लेकिन उतने से उसका अहंकार ही होगा आपको उसे आत्मकलाप नहीं न भवना भाषिकार इसका बहुवनाश्रदल नहीं करते के क्या करते हैं भवना इसीलिए मैंने आत्म प्रतिपाद्रिषद विचार से अतरप्त शास्त्रों का श्रवण करने से भी लाभ नहीं होता पर केवल का मतलब उपनिषद के विचार मात्र से भी प्राप्त नहीं होता सिद्धोपदेश कहने का मतलब जो व्यक्ति सिद्ध है स्वयं जीव भ्रम सिद्ध आचार्य के उपदेश के बिना लभ्य नहीं है चाहे हजारों प्रशासन सुन लो पढ़ लो कुछ भी कर लो फायदा नहीं होता अनंप थी नावरेण प्रोक्ता इतने शब्दों से पहले बोल चुके ये सबको रख करके मन में अंधिदर्श को अर्थ कर रही इस तरह से इसरा परमेश्वर आचार्य अनुग्रहण तो लभ्य थे क्या कहने का मतलब परमेश्वर और आचार्य दोनों के अनुग्रह से ही लाभ होता है इसका बिना उसका लाभ नहीं होता तीसरे पहले जमाने में गुरु के नाम पे कामते थे गुरु जी आ रहे हैं देख के डरते थे अरे अरे पता नहीं क्या देख रहे हैं क्या कर लेंगे नाराधन हो जाए ये अनुग्रह नहीं मिलेगा ये डर रहता तंग की कृपा नहीं मिलेगी आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मिलेगा। आजकल तो किसी को डरे नहीं है डर रहता है कि उल्टा गुरु को डांट देंगे आचार्य को ही बोल देंगे उल्टा जमाने माने का प्रभाव है वो नाम कैसे पड़ा उसका ऋषि का खेती में जो है आचार्य का जाओ बेटा पानी बढ़ गया है अब लगता है खेती के साथ वो मेट टूट गए होंगे मेट लगा के आ जा भेज दिया मेट लगाते लगा सब मेटों को लगाया एक जगह ऐसा पानी का फोर्स था मेट रुके नहीं था स्वयं लेट गया स्वयं लेट गया उधर मिट्टी के साथ मिट्टी को रोकने के और ठंडी के दिन रहे होंगे गेहूँ का होगा फसल और सवेरे तक सवेरे कुरजू उठे तो सब विद्यार्थी आए थे तो वो है नहीं अरे ओ लड़का कहाँ गया अभी तक आया नहीं खिकी से जाओ देखो देखे तो उनको बताया जो तो वहीं लेटा पड़ा है लकड़ी सा हो गया वो तो तो लकड़ी हो गया ठंड गया मारे पानी को पूरा कड़को फिर तक उठा के बाए आग के सामने सेका किसी तरह से जो है वो थोड़ा ठीक ठाक हुआ इसी का सामर्थ्य भी था समझो जिंदा कर दिया इसका तो नाम है वो लकड़ी के समान खड़क लेटने वाला। उसका नाम उद्दालक ही आता नहीं। नाम कौन जानता है अरुण गोत्र उत्पन्न है अरुणवंशी है अरुण से अपत्यम अरुणी उदाल तो इसलिए वे सब क्यों होता था ऐसे की गुरु की कृपा प्राप्त करता है वही दूसरे का आता है कि उसने भोजन पानी छोड़ दिया जब गुरु ने अंतिम उपदेश दिया ना चले गए तो बारह साल तक गुरु की सेवा में गुरु की जो श्रौत अग्नि है दाक्षिग्नि को संभालता रहा अग्नि कुंड में बारह साल तक अग्नि को संभाला सेवा किया फिर भी उसको अंतिम उपदेश दिए बिना गुरु चले जाते बाकी सबको कर दिया सर्टिफिकेट दे दिया डिग्री पास करके सबको भेज दिया घर लेकिन उसको नहीं दिया अब उसने भोजन पड़े छोड़ के बैठ गया मर जाऊंगा लेकिन अब इसे तो गुरु समझ रहे हैं अभी मैं अंत्य उपदेश के लायक नहीं हूँ तभी तो मेरे को नहीं है। कितना मेरे अंतरण मर होगा तो मैं अंत्य उपदेश के लायक नहीं हूं ये भाव मन में आया हौसले का साथ छोड़ मर जाए तो ठीक है लेकिन खाना पाना नहीं करूंगा जब तक तो गुरा के उपदेश नहीं देंगे तो अग्नि देवताओं को दया और अग्नि देवताओं ने दूसरा प्रमुख उपदेश दे दिया तब जब आचार्य लौटे देखा और कहा किसने तुमको उपदेश दिया तेरे चेहरा ते लगता प्रमुख ज्ञानी जैसे चमक रहा तो। तो है तो कहता है मोर कौन देगा ये अग्नि देवता दिया आपको देखकर डर लगे अब छापने दे दें दे आप अरे तो कोई बात है क्या उन्होंने उपदेश दिया तो ने बता दें ये अमुक नहीं दिया अग्नियों ने मिल करके और अलग अलग ने तुमको ब्रह्म को उपदेश गति का तो ही नहीं दिया तुमको मैं तुमको गति को उपदेश देता हूं फिर अंत्य उपदेश देकर उसको उद्धार हो गया ऐसे एक कहानी इसे जान के अंकिन आप बार बार अर्थिल करमेश्वर आचार्य अनु ग्रहण तो लभ्यहा स्वाण निधि वृणुते भजते क्या दर् लभ्य फिर किसके दर लाभ होगा पहला स्वात्मान साध और साधको प्रार्थयते अपनी आत्मा से प्रार्थना कर दे आत्मा तो कब प्रकट हो जाएगा कब तेरे ऊपर जो पड़ा हुआ आवरण के समान आवरण ये जो आप ज्ञान कब हटेगा जैसे ठंडी के दिनों में क्या होता है आप लोग परेशान हो जाते हैं लगातार दो तीन दिन बादल छाया हुआ रहे सूर्य न दिखे दो हे सूर्य भगवान कब बादल दूर होएगा, कब आपका दर्शन होएगा सारे दुनिया दुखी रहती है प्रार्थना करते सूर्य भगवान जल्दी प्रकट हो जाओ कब बादल हट जाए ऐसा ताप तो दे भाग जाए और प्रकट सारी दुनिया दुखी है तब बादल को वो फाड़ देता है चीर देता है भगा देता है कुछ भी कर देता है भगवान सूर्य और हर सब को दर्शन देता है कमरों से बाहर नहीं सब देख लेंगे जब आत्मा का वर्ण करोगे आत्मा भी अपने आप को प्रकट कर देता है प्रार्थना करनी पड़ती है तो नहीं वो आत्मना वरित्र उसी वर्ण करने वाला साधक मुक्शु के द्वारा वरित्रा वर्ण करने वाला वरित्री शब्द का तृतीय वरित्रा पित्री का पित्रा धात्री का धात्रा धात्रिकात्रा का वरित्रा वर्ण करने वाला वह जो साधक को के द्वारा स्वयं आत्मा लभ्य स्वयं ही यह आत्मलभ्य होता है जाएते यह अनुभव अनुभव में आ जाए वो जान लेता है अनुभव कर लेता है इसका है एवं इस काम प्राप्त इसलिए कहने का मतलब यह है जो निष्काम पुरुष है वो क्या करेगा वो अपने आत्मा से उसके लिए परमात्मा कहा है कोई देवता क्या है जब कोई कामना आपके अंदर है तभी आपको क्या करना पड़ता है कोई देवी देवता को पकड़ना पड़ता है जो उस कामना के संबंधी है उसे पकड़ना पड़ता है विद्या की कामना है तो सरस्वती को पकड़नी पड़ेगी लक्ष्मी की कामना है तो लक्ष्मी को पकड़ना पड़ेगा फैसी कामना है ना तो लक्ष्मी देवती को पकड़ना पकड़ा या कुबेर को पकड़ना पड़ेगा और जो भी काम कर रहे हैं हर विघ्न आ रहा है तो ध्यान करें विघ्न निवारण के काम रहे तो विघ्न विना के पकड़ो गणेश जी को पकड़ना पड़ता है हे महाराज सूंड को मत खिला सूंड को खिलाड़ मत करो ज्यादा तो जैसी काम है वैसी देवता को पकड़ना पड़ता है ऐसे काम नहीं है तो हमें किसी देवी देवता के चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं है किसके चक्कर में जाना है अपनी आत्मा निष्काम से आत्मान प्रार्थेते आत्म नहीं हुआ आत्मलभ्यता खाने का मतलब अपने से अपने का ही लाभ होना है दूसरों से अपने को लाभ कुछ नहीं होने आत्मना आत्मा लभ्य अपने से अपने आप को लाभ कर लेना है यही तो होता है ना जो आदमी को भ्रांति हो रखी है उस भ्रांति को खुद को निवारण करना पड़ेगा मदद दूसरा कर सकता है लेकिन दूसरा भ्रांति को मिटा नहीं सकता दस वो मसी दूसरा आपको बता सकता है बताने के बाद युक्ति से समझा दिया व्यवहार से करा दिया गणना करके बता दिया खुद की ओर अंगुली करके निर्देश करके सिखा दिया फिर भी नहीं मैंने तो क्या करेगा आदमी चलो भाई गधे को क्या करना छोड़ देगा समझाएगा ना इसीलिए निर्भर होता अपने ऊपर अपने आप समझाने वाला समझा रहा है लेकिन हम कहां तक उसको स्वीकार करते हैं अपने में उस पर तो आचार्य क्या कर सकता कुछ नहीं कर सकता एक बार ऐसे भगत बार बार बोलता था महाराज बंधन से कैसे छोटूंगा बंधन से कैसे छूटूंगा हम उसको अनेक प्रकार समझाएं तो भी वो समझता ही तो नहीं था क्या करें इसको कैसे समझाया जाए युक्ति कुछ ढूंढूँ फिर हमने युक्ति ढूंढ लिया हम लोग बारहबंकी में थे वहां दिन में भी मच्छरदानी में बैठना पड़ता था इतने मक्खी खेती और गौशाला वगैरह सब था तो हमने ये तरीका पढ़िया दिमाग में आ गई एक दिन तो हमने वो बिस्तरों के नीचे मच्छरदानी को घुस्के अंदर बैठा हुआ था अब वो आया प्रणाम करने के लिए वहाँ तो पैर जब उसे पकड़ पा था और पैर पड़ मैंने कप चुप मच्छरदाने को वाला आंगना नहीं मैंने आपको पैर कैसे पकड़ूंगा मैं नहीं जाऊँगा तब बाहर आ जाओ मेरे बाहर क्यों आऊ में क्यों बाहर तुम आ तो जाओ अंदर बिना उठाए आना पड़ेगा तो कैसे आएगा बड़ा परेशान हो गया सोच तेरे सारे प्रश्नों का जवाब दीजिए आप मच्छरदानी के अंदर कौन बैठा मैं बैठा किसने मेरे को बिठाया है क्या स्वयं ही फंसा फंसाऊ न मच्छरदानी में फंसा हूं तो मैं ही फंसाऊ मैं जिस दिन चाहूंगा जिस समय चाहूंगा जिस क्षण चाहूंगा उस क्षण में बार हाँ, आ सकते आ सकता है सोच लो क्या कहना चाह रहा हूँ तब तो उसके दिमाग में आ आने की जो पत्नी बाल बच्चा जो तुम घर सब जाल किसने बिछाया इसमें इसम्छर जाल तुमने खुद बिछा लिया ना अपने ऊपर अभी जब बाहर आना चाहता है तो मेरे को कहते तो छोड़ाओ मैं क्यों छुड़ाऊ तेरे को तुम जैसे मेरे को बाहर निकाल सकते हो क्या अभी खुद तुम छोड़ना चाहोगे जिस दिन क्षण उस दिन छोड़ तो खुद छोड़ना नहीं चाहते हो और दुनिया और साधुओं के पीछे घूमते महाराज संसार से कैसे मुक्ति मिलेगी तमाशा बना रखा है तो तो खुद छोड़ना नहीं चाहता चिपका हुआ है संसार का पीछे पकड़ रखा गया और दुनिया पर मार्प बार बार बार बार पूछ के दिमाग खराब कर लेने से क्या फायदा खुद विवेक करो खुद के द्वारा खुद छूटना है इस संसार का और होना है। दूसरा तरीके हैं ये शास्त्र वो उपाय बता रहे हैं इन उपायों को अपनाओ और युक्ति से अपना आपको आत्मा नहीं वह आत्मा लभ्य कथम लबे त्युच्छते कैसे लाभ होगा आत्मनात्मा तब दे मने वो जो आत्मा की कामना करने वाले जो, जो साधक मोक्ष है उसके प्रति ऐसे आत्मा विवृण थे प्रकाश यदि पार्थीम तरु स्वाम अपनी जो पारमार्थिक शरीर है स्वरूप है अपनी जो यथार्थ रूप है उसको वो प्रकाशित कर देता है ये उसका तात्पर्य उस मोक्ष के सामने इसरा स्वातम एवं साधक श्रवण मण आदि विवरण बाक कोई साथ क्या करता है श्रवण मण्डाली के द्वारा वर्णन कर लेता है, काले नहीं काने कर रहा है उस समय भी ये नहीं सोचता वो आचार्यू अलग वो अलग बुद्धि नहीं रखता ये भेद बुद्धि भी यदि विद्यार्थी जीवन में श्रवण काल में रहेगा तो भी वो बाद में कैसे बचेगा मणन काल में वही कंटिन्यू होगा ना फिर वही आगे बढ़ेगा और जब तक भेद बुद्धि रहेगी रागद्वेश होएगा, राग द्वेश सारा काम खराब है क्या फायदा है पढ़ने का ये श्रवण काले भेद अनुसंधत है वही मैं ब्रह्म हो, ऐसे श्रवण काल में भी अनुसंधान करना है ये तो मुश्किल होता है गृह अरे आप तो महात्मा हैं इसलिए आप तो हम ब्रह्म सोच सकते हो हम तो ग्रहती है अरे तू का फिर विदान सुन रोके कार वेदांत सुन रहा है तो तुम तो भी सोचना मैं गृहस्थी नहीं हूं मैं आम ब्रह्मा क्या ऐसे ही ठीक है क्या आम ब्रह्मा सोचने का जब वेदांत सुन रहे तुम तब भी सोच लो मह आप तो ब्रह्म हो कहा देते तुम क्या हो गए कता हूं तुम भी तो ब्रह्म हो दूसरे क्यों कहता है आप ब्रह्म है जब सभी ब्रह्म ही है आप है इसका तो मैं नहीं हूँ कहने कौन का सा मतलब आपका ही अर्थ होगा इसे हाल संभ सो समझियोभ के बोलना एक तरफ चढ़ाने वाली बात बन जाती है अरे आप तो ब्रह्म है चढ़ा रहा है ना वो या तो चढ़ाने के लिए बोल रहे है। आप ने आपको गढ़ा साबित कर रहा है आप तो ब्रह्म है। मैं तो आप ब्रह्म जड़ हूं अचेतन हूं ये कहना चाह रहे हो दो में एक ही बात और चढ़ाने के लिए होते कटाक्ष के लिए होता है इसलिए ऐसे लोगों के उपेक्षा करनी पड़ती है उपेक्षा ऐसी है, दिमाग खराब तो है है, दूसरों को भी ऐसे सोचा है तीसरी कहते हैं कि श्रवण काल में भी व्यक्ति चाहे कोई भी हो श्रवण कर रहा है वेदान तो क्या सिंधन करना चाहिए सो हम ब्रह्म ऐसा ही अवेद के द्वारा संधान तेरे लक्षण या परमात्म अनुग्रह के, परमात के, के द्वारा स्थापित होता है परमात्मा के अनुग्रह के द्वारा आचार्य के अनुग्रह के द्वारा वरिद्र अभेदानुसंधान होता वर्णन करने वाले भी कैसा है अभेदानुसंधान कर रहा है आचार्य कैसा है वो भी अभेदानुसंधान कर रहा है सभी ईश्वर चिंतन करने वाले होने से उन आचार्य शिष्य सभी को जैसा कर रहा हो, उसी अनुरूप उसको क्या होगा लाभ होगा नस्तु का आत्मा का ही लाभ होगा अन्य का कैसे लाभ हो सकता है अब दूसरा अर्थ योजना से दूसरा आचार्य अंतरे परमात्मा यम का मतलब मुक्ु अर्थ तो बदल जाता है इस प्रकार से बनना चाहिए किंचान्य इतना ही नहीं क्योंकि अनेकों चीजों से उपायों को अपनाने से काम चलता नहीं है अनेकों से बचना भी जरूरी होता है तभी यह ब्रह्म ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है वेदांत श्रवण से यह ब्रह्म ज्ञान से आत्मा के प्राप्ति तभी होगी जब यह खराब चीजें हमारे अंदर न ये जो खराब चीजें हमारे अंदर छिपे पड़े हैं छुपे हुए हैं ये जो छुपे हुए बैठे हुए हैं ये जब तक नहीं निकलेंगे बाहर से जितना भी खोपड़ी में तुम ब्रह्मान ढालते रहो कोई फायदा नहीं है ये कूड़े का ढेर परसेंट को छिड़कने के बराबर क्या फायदा होगा है? है उसमें सेप्टिक टैंक में बैठ आए है कट्टी है? है पूरा में सेंट डाल रहा है अरे कहा कितनी सेंट डालोगे सेप्टिक टैंक में तो भी सुगंध निकलेगा वहां से चिंद्रे एक डाल लो तो भी सेप्टिक टैंक को सुगंधित नहीं कर सकता उधर से तुम्हारे अंदर अनेक जन्मों की कूड़ा भरा पड़ा गंदगी इस गंदगी की वासना को जब तक काट के निकाल सकोगे तब तक यह ब्रह्म ज्ञान रूप सुगंध जो है सेंट ये कोई काम का नहीं इसलिए आप सुगंध लाने चाहते क्या करना पड़ता है? पहले सेप्टिक टैंक को खाली कर दो सारा बाहर निकाल के बाहर बाद सुगंध उ अब उसमें सेंट डालो तो सुगंध आएगा कि नहीं आएगा उस टैंकी में भी तब उस गंदा जो टैंकी था मल वाला जो टैंकी था उस टैंकी में भी सुगंध उ हमें भी इसी तरह से ये अंत रूपी जो सेप्टिक टैंक है इसमें जो मल है क्या क्या मल रहता है आपको मालूम नहीं है आपने कितनी प्रकार के मल है उनको गिन के सुना रहे। इन मल की वासना को तुम काट दो अपने आप आत्मज्ञान लाभ देता है आत्मा का ना विरतो हो दुश्चरित ना शांतो ना समाहिता ना वापी, नम आपनु न तो सत्य साज्ञान मैं ब्रह्म ज्ञान जो वेदांत पढ़ रहे हो श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान दर्शन प्रस्थान जो ज्ञान है अर्थ सहित श्रवण मनन वाला वह ज्ञान ध्यान के माध्यम से अनुभव में आना है तो ये सब छोड़ने पड़ेंगे ये सब है तो नहीं हो सकता और दुश्चरिता दुश्चरित से जो अविरत है वह व्यक्ति को प्रज्ञाने ना एनम न ऐसा न ऐसा नी प्रकार अशांत प्रज्ञा इन न अपने याद असामित प्रज्ञान एनम ना अपने शांत मानसो पिछेद प्रज्ञापन ऐसा सब करने। में, में जो व्यक्ति स्मृति में काम और श्रुति स्मृति में जो निषिद्ध कर्म है उनके आचरण से हटना नहीं है उनका आचरण का नाम दुश्चरित है दुश्चरित किसका नाम है श्रुति स्मृति में जो अविहित और श्रुति स्मृतियों में जो निषिद्ध का आचरण का नाम है। उस से जो विराम को प्राप्त नहीं किया अविरत उस दुष्चरित्र से जो व्यक्ति विश्राम को प्राप्त नहीं किया है वह व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान भले पालेगा तो उसको आत्मा का लाभ नहीं हो सकता न शांत जिसकी इंद्रिया शांत नहीं है, इंद्रिया खाना पीना चाह भोग में लगाना चाहती है खूब सुनना चाहती हैं, टीवी देखना चाहते हैं अंग नहीं है ना? सीरियल देखना चाहते हैं, न्यूज सुनना चाहते हैं पता नहीं क्या लफड़ेदारी दुनियादारी में लगे रहती इंद्रिया इंद्रिया जब तक इन सांसारिक विषयों के पीछे भागती हैं और शांत तो आपको चिंतन नहीं करना चाहती है ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रिया इस प्रकार के हो वह ब्रह्म ज्ञान भले रट ले अर्थ भी समझ ले बढ़िया प्रवचन दे लाखों को तो भी उसको आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता न अशांत नी प्रकार से जो असमाह तो एकाग्र मन वाला नहीं है ये मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त भूमिया है ना चित्त की पांच भूमि बताई सूत्र के शुरू में ही बता दें मूढ़ क्षिप्त ये दोनों अनिकारी बिल्कुल बेकार लोग है मूड तो जड़वद्ध पशुबद्ध हो गया क्षिप्त महाभोगी है विक्षिप्त है जो बीच वाला वो साधना करता है और एकाग्र उस साधना का थोड़ा परिपक्व अवस्था का नाम एकाग्र और निरुद्ध अवस्था लक्ष्य है ना योग चित्रवृत्ति निरोधा निरुद्ध हो जाए तो इसलिए एकाग्रमन वाला का नाम समाहित ये एकाग्रमन वाला नहीं है जो विक्षित चित्त वाला है वह व्यक्ति को भी ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो भी उस ब्रह्म ज्ञान का व्यापार करेगा वह ब्रह्म ज्ञान कर आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता एनम आत्मा नम न्यास और ने कहते हैं अशांत जिसका मन शांत नहीं है कुछ न कुछ धंधे भाजी में लगा हुआ है खटपट करने में लगा हुआ है एक बार एक ब्रह्मचारी था पता चला कि भाई प्रचार हो गया महाराज जी बड़े महाराज कोई आ रहे हैं वो सन्यास दीक्षा देने वाले हैं तो लोगों ने अफवाह उड़ा दे शायद ब्रह्मचारी जी भी संन्यास दे वो आ रहे थे केवल ऐसे ही दूसरों को देने के लिए अब लेकिन बात उठ गई शायद के लिए तो महात्मा लोग आए अन्य महात्मा लोग बड़े बड़े भाई आप सुना है कि ब्रह्मचारी महोदय आप सन्यास ले रहे हैं बड़ा खुशी की बात है तो इसीलिए हम आपको वस्तु वगैरह दे रहे हैं तो किसने कहा आपको मैं ले रहा हूँ मैं तो महाराज जी को बुलाया हूँ वो दूसरों को देने के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ भाई क्यों नहीं लोगे भाई जब तक तो खटपट करते रहना है तब तक तो मुझे नहीं है। ये उस का कहना था। अब बताओ। इसका मतलब हमने कहा छोटी एक लाइसेंस से खटपट था। खटपट करने के लिए लाइसेंस है। मैंने कहा जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर ये सोच रहा है खटपट जब तक तो मुझे करना है तब तक तो सन्यास नहीं लेना है वह व्यक्ति उसके बाद संन्यास जब लेगा तो खटपट उसका रुकेगा कभी तो नहीं रुक तो व्यक्ति जिंदगी नहीं पाएगा में तो चला जिसका चित्र लगा हुआ है वह व्यक्ति बड़े प्रमुख ज्ञान वाला हो मीठा मीठा वेदा सुनाता हो बढ़िया मृदु वाणी है बढ़िया गाना बजाना जानता है सुनाता है बढ़िया चौपाई सौराई सब दुनिया और लकड़ा लेकिन जो उससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है क्योंकि सारे वो काम और उसका धंधा हो जाता है उसको आत्मा का लाभ नहीं हो सकता इस ब्रह्मज्ञान के द्वारा कहने मतलब इन चार चीजों से जो बचता है वह व्यक्ति आत्मज्ञान तो रूप से आत्मा को लाभ करता है नंबर एक दुष्चरित्र से नंबर दो इंद्रियों का शमन करने से तीन एकाग्र चित पल होने से और बाह्य सकल व्यवहार को मिथ्या समझकर त्यागने से चारे रास्ता है तो कोई पांचा भाष्य दुश्चरित प्रतिषिदात् प्रतिषिध का मतलब श्रुति स्मृति अविहित केवल प्रसिद्ध ही नहीं लेना बल्कि श्रुति स्मृति उनसे अविहित को भी ले लेना श्रुति स्मृति में अवहित कर्म अश्रुति स्मृति प्रतिषिधर्म में वह सारे के सर कर्म क्या है पापकर्मण हो वैसा पाप रूप है न खुल सर्वम सत्यम निषेधु इतिहास रहा सब चीजों का तो हो नहीं सकता कितनी को श्रुति श्रुति गिनाएगी मत करो, मत करो मत करो मत करो मत करो कितना गिनाएगी इसलिए कह दिया जो जितना प्रतिषेद उतरा तो है ही है उनको करना नहीं है आपने और जिनका विधान नहीं किया वो भी सब प्रतिषिध ही समझ लेना उनको भी भले जमाने आज लोग कहते उस जमाने जो तो टीवी तो था नहीं श्रुति में तो ढीका टीवी नहीं देखना चाहिए तो आप क्यों बोल रहे दे हो मना कर में लिखा है क्या ऊपर शर्म नहीं लिखा कहीं चिट्ठी भी नहीं देखना अरे भाई जो नहीं लिखा है तो इसी के लिए टिप्पणी करने का किमको किनको, किनको निषेध कर दे कल और आगे पता नहीं क्या क्या पैदा होने वाला है क्या क्या को निषेध करेगी श्रुति इसलिए जो अविहित है देखो करके विधान भी करनी तो है ना उस आदमी को यही तर्क देना पड़ता है श्रुति ने विधान किया क्या तुमको टीवी देखना चाहिए करके विधि भी नहीं है फिर तो इसका मतलब क्या जिसका विधान नहीं है वो निश्चय समझ लेना चाहिए उसका पालन नहीं करना प्रतिषिध और आविहित क्योंकि जितने आविहित है वो सब प्रतिषिध कोटी में ही गिन ले करना और असब पाप कर वही समझना चाहिए इसे पाप अनुप्रदा तो जो अभी पाप कर्म को में करने में लगा हुआ है ऐसे व्यक्ति बड़े इधर ब्रह्म ज्ञान में प्राप्त कर ले वेदांत सुन लेगा तुम्हें तो कोई फायदा होने वाला नहीं जो व्यक्ति झूठ छल कपट यम नियम कोई पालन नहीं है अभी तक तो आगे कहा योग सिद्ध होने वाला है सबसे पहले क्या है अहिंसा सत्य अस्थ ब्रह्मचर्य अपरिग्रह सबसे मूल पता में बता दिया अहिंसा <laughs> जब अहिंसा नाम की चीज ही नहीं है काया हुआ चमनसा दूसरे को हिंसा देने में लगे हो जवान सत्य ही हर बात झूठ छल कपट क्या वेदांत सुन के होगा ऐसे भले नोट्स बना लो और लोट लो कहीं और एक कोर्स कंडक्ट करेगा कमाएगा और क्या करेगा आदमी जो पैसों का भूखा है पैसों का पीछे है वो तो उसको भी पैसे कमाने में ही उपयोग करेगा इसलिए कहते हैं कि भाई देखो कि वो व्यक्ति जो है अगर जो इस तरह से शास्त्र आविध कर्मों को करने से उपरांग प्राप्त नहीं हुआ है उसके द्वारा तरह लाभ नहीं हो सकता ना भी इंद्रिय मतलब कि इंद्रियों की, इंद्रियों की जो चंचलता है विश्व के प्रति दौड़ है उससे जो अभी तक तो शांत नहीं हुआ विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ है वह व्यक्ति परम ज्ञान की तरह आत्मा को लाभ नहीं कर सकता ना भी असमाहित हो अनेकाग्र यहाँ थोड़ा सं सतर्क पड़ता है अनेकग्रम बना अनेकेश अग्रह ऐसा समास नहीं करना अनेकों में तो बहुत आगे बुद्धिमान ऐसा नहीं करना न एकागृति अनेक या समास न एकागृति अनेकाग्रह अने जे एकाग्र भूमि वाला नहीं है मूढ़क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध इन पंच भूमियों में से ये एकाग्र भूमि वाला नहीं है उसको भी ब्रह्म ज्ञान आत्मानुभव नहीं करा अर्पाई से स्पष्ट कर दिया कहीं आप गलत समाश न करें भाषण क्या लिखते हैं दिख्षित दिख्षित दिख्षित। जो एकाग्रमन वाला नहीं है का मतलब क्या निरुद्वन वाला कहाँ से हो सकता है जो अभी दसवीं पास नहीं है वो डिग्री पास कैसे कर लेगा अरे दसवीं फेल है का मतलब पास नहीं है इसका मतलब अभी आठवीं पास होगा वो हो। नीचे नहीं मानना पड़ेगा ना उसको तो एकाक्रमण नहीं, एका मतलब नहीं एक है का मतलब एकाग्रम निरुद्ध अरे और हाइयर क्लास कहाँ से चला गया उसे लोयर क्लास समझना तो चित वाला यही अर्थ इसका हो सकता है और आगे नहीं बढ़ाना इस चीज़ में जान आप करेंग्रह्रह ऐसा नहीं कृष्णमाश करनी चाहिए यह ज्ञापन में भाषा व्याख्या में विक्षिप्त चित्तक दिया बहुत समय तक व्याख्या अनेक आग्रह मना उसी व्याख्या विक्षिप्त चित्ता विभा सेनादि अग्राह्य इतिहास वा पाप कर्म ही कोई कह सकता है श्रुति तो विहित कर्म में कर रहा हूं लेकिन सेन कर रहे तो भी पाप कर्म है इसलिए तो क्या क्या में मीमा धर्म में वेद प्रतिभा प्रयोजन अर्थो धर्मा में अर्थ शब्द क्यों दिया अचार याग श्रुति विहित बी है लेकिन तो भी पाप ही है उनमें अति व्यक्ति निवारण करने के लिए अर्थवान शब्द दिया इसलिए भाष्यकार ने पाप कर्म को बिनती किया श्रुति अभी था प्रतिषिधात् और पाप कर्म पापकर्म नीत होते हुए भी, भी जो पाप पापात्मक है जितने भी, भी, भी सकाम कर्म है सब एक तरह से पाप कर्म ही है तो कामना के कारण तो बंधन में पड़े रह जाओगे वही पाप ही हुआ एक तरह से तो जितनी भी कर्म को बंधन में डालने वाला है वह सब पाप कर्म को मोक्ष के दृष्टिकोण में लेना चाहिए समाह चित्तोपी सन समाहित चित्त होने पर भी समाधान फलार्थित नापी अशांत मानस कहे महाराज वो तो चरित दुष्चरित नहीं है कोई पापक्रम नहीं करता इंद्रियां पूरा नियंत्रण में है क्या क्या है ना ये तो विज्ञान वन सारथी इत्यादि सारे घोड़े कंट्रोल में रखा हुआ है इंद्रियों का नामाहिता भी नहीं समाहित भी है एकाग्र वाला है तो भी लेकिन सिद्धियों की भूख है तो बेकार है, है ना समाह चाह रहा है तो फिर से मिलेगा उसको। इसे कहते हैं समाह पर भी यदि समाधान का जो फल है क्या रिद्धि सिद्धियां उनकी अस्तित्व यदि रहेगा तो ऐसा भी तो हम क्या मानते हैं अशांत मानस हो कर फल ना इसलिए फलार्थी होने के कारण निवारण करने के लिए ना यह शब्द हो नीचे समाध समाधा समाधान फलम ख्या सिद्धि इत्यादि है, मेरे दुनिया में बहुत नाम होना चाहिए रजनी जी ने दिमाग में आया जब बहुत उसके एक आक्रोषित हो गया वहां लाइब्रेरी में बड़ा समाधि जैसे हो गया तो उसने सोचा भू के अनुप मुझे दुनिया में नाम कमाना है कैसे नाम कमाया जा सकता है विचार कर नाम कमाना है तेज अरे ते बड़े बड़े डकईक भी नाम कमा लिया रावण भी नाम कमा लिया हम ऐसे रह गए क्या फायदा हमें भी नाम कमाना चाहिए दुनिया में दुनिया का नंबर वन होना है कैसे होगा उस समय का उसने सारा वातावरण विश्व का अध्ययन किया विश्व में इस समय जो चल रहा है तो गुरुओं के बाजार बड़ी तगड़ी है नंबर वन विश्व का आसानी से गुरु बन सकता है मुझे भी सर। गुरु बनना पड़ेगा तो कहा बन रहे नंबर वन तो वेदांत वेदा, वेदा, योग सारा खिचड़ी करना पड़ेगा सारा खिचड़ी करके ऐसे करना पड़ेगा विदेशी लाखों लोग मेरा चले बन जाए तो विदेशी कैसे बनेंगे तो उसने विचार किया इनको ये ये कहना पड़ेगा, क्योंकि बोलेंगे, ये तो रहे सुनके हैं, हैं भाग जाते घोषणा कर दो सारा विश्व तुम्हारे चरणों में घोषणा कर दे पुस्तक लिख दिया पहले संभोग से समाधि सारा लोग वाह बढ़िया आदमी से समाधि लग सकती है कह दिया इसे बढ़िया और क्या होगा ऐसा गुरु मिल ही नहीं सकता दुनिया में सारा विदेशी आगे चलो इसी कचरा इसे कैसे होगा लाओ लाओ बोलते। नंगा नचाया खूब भूख कर आया खूब करो इसे समाधि होगी देख सब को बर्बाद कर दिया लेकिन दुनिया में नंबर वन हो ही गया दूसरों को बर्बाद करके स्वयं आबाद हो गया तो तरीका आदमी का अपनी अपनी है किसी तरह से बनना है कैसे बने हम जी रविशंकर महाराज है यशवान जी ने एक पुस्तक लिखा था इसका नाम था आर्ट ऑफ लिविंग नाम था पुस्तक का आर्ट ऑफ लिविंग अरे ऋषिकेश में महेश्वरी जब रहते थे गंगा पार में वहां एक उनकी लंगोटी धोता था सेवक था पढ़ाओ तो पुस्तक जिसके दिमाग में ये नाम बहुत बढ़िया है आर्ट ऑफ लिविंग इसी नाम से हम अपना कुछ चक्कर चलाते दुनिया में तो हम नंबर एक हो जाएंगे होगी नया नाम दे दिया सुदर्शन क्रिया क्या नाम रख सुदर्शन क्रिया क्या है उसमें नाचो कूदो प्राणायाम वगैरह कुछ मिल लगी सर तो कीर्तन भजन सब जोड़ जाड़ करके सर सुदर्शन क्रिया में कराता हूँ आज मेरे पास अब लोग जो है आर्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया के चक्कर में आज एक सौ पचास देशों में जो उसका झंडा फहरा रहा है अब आप लोग भी कोई नया नाम दे देना चालू कर देना वो सुदर्शन क्रिया का नहीं त्रिशूल क्रिया <laughs> निकालो अरे तु तो विष्णु का सुदर्शन पकड़ा है मैं तो शिव जी का त्रिशुल पकड़ूंगा त्रिशुलना देना <laughs> योगी मिला देना वे नूल हो गया चंद्राजार को त्रिशूल में सारी दुनिया को त्रिशुल से लटका देना कोई तुम नया करनी पड़ेगी दुकानदारी करना तो व्याप्रदचित ऐसा लोग जो होते हैं उनको प्रज्ञान है जितने भी न है ना सारे न तो आपके साथ अन्य होगा एनम आत्मान न्ञा ने ना इस क्रिया पद और सारे तृतीयां द्वितीय और क्रिया इनके साथ उन सबको जोड़ देना पड़ता है यस्तु। और फिर कौन पाएगा यू तो जो व्यक्ति दुष्चरिता दुष्चरित से विरत है इंद्रिय लौलयाच इंद्रिय लौलयाच्यौल्य से विरत है समाहित चित्त समाधान का फल से भी भीरक्त है, है। भी समाधान का फल जो ख्याति सिद्धि वगैरह उनसे भी उपशांत मन वाला है आचार्यवान पुरुष है किसी सदाचार्य जो अद्वैत के निरंतर चिंतन करता अनुसंधान करता हुआ रहने वाला जो आचार्यवान पुरुष वाला शिष्य होगा मोक्ष के द्वारा प्रज्ञा वही व्यक्ति इस ब्रह्मज्ञान के द्वारा प्राप्त करता है उसके अलावा कोई दूसरा नहीं करता है यह इसका अर्थ हुआ यथानिर्दिष्ट साधन ही प्रज्ञान लब्धवा जो निर्दिष्ट और साधन पहले वर्णन किए गए हैं उन साधनों के द्वारा जो है यह प्रज्ञान मैने ब्रह्म ज्ञान को वह प्राप्त करेगा उसके माध्यम से आत्मा को वह अनुभव कर लेता है यह इसका अर्थ है तो अनेवं ये तो अनिवम भूत हो यश और भी प्रकार का नहीं है अनिवम भूत दुष्चरित आदि दुष्चरित्र अविरतादि जो इस प्रकार का नहीं है अर्थात क्या जिसके विपरीत है जो पूर्व विपरीत का विपरीत विपरीत को लेने का भाष्कर क्या किया दुश्चरित नहीं है अशांत नहीं है असमाहित नहीं है अशांत मन वाला नहीं है ऐसा ले चुके हैं उसका विपरीत क्या होगा अत्यंत दुश्चरित है जो अत्यंत अशांत इंद्र वाला है अत्यंत असमाहित है। जो अत्यंत अशांत मन वाला है वह व्यक्ति कविता वेद यत्र उस आत्मा को कैसे नहीं जान कैसे वो आत्मा और एक बार फल बताते हैं इस वल्य का अंतिम मंत्र है यस्य ये ब्रह्मच क्षत्र उपेचन कत्र ब्रह्मचा, ब्रह्मचा जिस आत्मा का यह ब्राह्मण और क्षत्रिय भी क्या है के समान भे ओना भवता दोनों के दोनों भात के समान भाग मानो ब्रह्मरूपी थाली है ब्रह्मरूपी थाली उस थाली में ये ब्राह्मण क्षेत्र रूपी क्या चीज है भात मृत्युर्यस्य मृत्यु अमृत्यो, मृत्यु जिस ब्रह्मरूपी थाली में क्या है उपसेचन सब्जी दाल चटनी के समान है मृत्यु भी ऐसा उप्रम है कोई था अवेरे सह। जहां ऐसी बात हो ऐसे उस आत्मा को कौन आदमी जान सकेगा किस प्रकार जान सकता है मैं नहीं जान सकता ऐसा जिस चरिता वाला है वो नहीं जान सकता इसका अर्थ है यत्र आत्मा जहां ऐसी आत्मा का स्वरूप होगा उस आत्मा स्वरूप को कौन जान सकेगा मैंने किस प्रकार जान सकता है किसी इस प्रकार से उस प्रकार से ऐसा है वैसा है इस प्रकार किसी भी प्रकार से भी वह नहीं जान सकता तेज कार